एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम इकतालीस चलेगा अब कहते हैं इकतालीस की भूमिका चेतसह। चेतसह। किम किम अथ लस्थिती तद अथ अब एक बात चलेगी समापत्ति एक होती है समाधी एक होती है समापत्ति दोनों में थोड़ा सा अंतर है समापत्ति जो होती है वो होती है चित्त की और समाधि होती है आत्मा की एक ही स्थिति में एक ही स्टेट में एक ही अवस्था में जो आत्मा की पोजिशन है उसका नाम है समाधि और समाधि अवस्था में जो चित्त की पोजिशन है उसके लिए नाम है समापत्ति ये समझना है तो अब कहते हैं ये समापत्ति क्या है थोड़ा इसको समझाएंगे कह रहे हैं लब्ध स्थिति कश्य चेतस जिस चित्त की स्थिति अच्छी हो गई स्थिरता आ गई चित्त को हमने स्थिर करना सीख लिया उस स्थिति वाले चित्त की एकाग्र चित की, एक की समापत्ति जो समापत्ति होती है किम स्वरूपा वो किस स्वरूप वाली है किम विषय और किस विषय वाली है उसमें विषय क्या रहता है इस बात को अब बताएंगे सूत्र 41 बोलिए क्षीण वृत्तेर क्षीण वृत्ते अभिजात अभिजात इव इव मणेर मणि ग्रहित्री ग्रहण ग्रहण ग्राह्य समापत्ति, इसका पहले भाष्य पढ़ते हैं फिर अर्थ बाद में करेंगे क्षीण वृत्तेरि क्षीण वृत्तेरि प्रत्यस्तमित प्रत्यय क्षीण वृत्ते जो सूत्र में शब्द है उसका अर्थ है प्रत्यस्तमित प्रत्यय प्रत्यय का एक अर्थ होता है ज्ञान इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे वृत्ति ज्ञान वृत्ति स्वरूप एक ही है। तो प्रत्येकार हुआ वृत्ति प्रत्यस्तमित समाप्त हो गई अस्त हो गई समाप्त हो गई खत्म हो गई जिस चित्त की वृत्तियां जित्ति खत्म हो गई सारी वृत्तियां समाप्त हो गई शांत हो गई तो अब वो एकाग्र हो गया चित्त तो क्षीण वृत्तेर ये चित्त का विशेषण है क्षीण वृत्ति वाले चित्त की अर्थात ऐसे चित्त की जिसकी सारी वृत्तियां समाप्त हो चुकी है और मन एकाग्र हो चुका है और समाधी शुरू हो गई तो वाली स्थिति को ही बता कोही तो जब समाधी होती है चित्तवृत्तिया समाप्त होती हैसम अभिजातस्यव बोली अभिजात इव मणेर मणीर इति दृष्टांक दृष्टांक उपादानम उपादान अच्छा ये भी बोलती हैकी <laughs> ही बोलती है से तो अभिजात से एव मणेर ये जो शब्द हैं ये सूत्र में दृष्टांत का ग्रहण किया गया है मणि कोई चमकीली वस्तु ठीक है अच्छी चमकीली वस्तु अभिजात माने जो अभी अभी ताजी ताजी उत्पन्न हुई फ्रेश नई नई एकदम नई चीज होती है तो नई कोई उत्पन्न हुई वस्तू चमकदार वस्तुस मणी कॅ दे आजकल का उदाहरण क्या दे पुराने मणी चलती उदाहरण आपण नया स्टील का बर्तन कोई ग्लास मान लिजे स्टील का गलास बिलकुल नया फ्रेश चमकदार एकदम बढिया चमकवाटील का ग्लास लि आई आपल बडेगा है लाई जो भी हो, थोड़ा ऐसा होसा ये डिब्बा है ना है ऐसा चमकीला कोई भी कोविन निकलाय प्रॅक्टिकल दिवसा पडेगा ना आपण तब समझ में आएगा अब ये प्रॅक्टिकल का विषय चल रहा है अच्छा चमकीला बर्तन हो को बबल सुनो सुनो ये बबल उडाने होते हैं। ऐसे तोडने तोडती तोडने होते बस ऐसने तोड देखते रहो। कितने अच्छे जाबल उडत तोडो मग चमक चमकदार होणार हा येतो येतो चलेग हा ये चलेगा, चले, चले। अच्छा चमक राही बे है मणी चमकदार जो ताजी ताजी नई वस्तु चमकदार उत्पन्न हुई हो दृष्टांत ठीक है दृष्टांत का ग्रहण किया शब्दो चे सूत्र मे आगे बढ़ेंगे यथा भेदा उपाश्रय भेदा तत्ोपरक्तोपर उपाश्रय उपाश्रय रूप रूप निर्भासते निर्भासते आलंबन आलंबन उपरक्तम उपरक्त चित्र्य सवरूप स्वरूप आकारेण आकार निर्भासते निर्भाष तो ये दृष्टान्त दिया है यथा जैसे स्फटिक हो, ये स्फटिक है चमकीली वस्तु यथा स्फटिक यहाटिक उपाश्रय भेदा इसके संपर्क में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं उनका नाम है उपाश्रय भिन्न भिन्न वस्तुएं इसके संपर्क में आएंगी जैसे ये एक केसरी रंग का रुमाल है जब ये केसरी रंग का रुमाल इसके सामने आएगा तो अब इसके अंदर इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा कलर का ठीक है तो ऐसा लगेगा जैसे ये स्फटिक मणि इस रंग की हो गई है होगी ना इस रंग की होगी ना केसरी रंग सामने आएगा तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये स्फटिक केसरी रंग की है। फिर ये लाल रंग इसके सामने आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे ये लाल रंग की है इसने इस वस्तु के रंग को धारण कर लिया हाँ शीशा भी कर सकते हैं शीशा हो वो भी ठीक है शीशे के सामने जो चीज आएगी वो चमकीली चीज है उसके सामने जो चीज आएगी तो शीशा उसके रंग को एडॉप्ट कर लेगा फिर ये पीली वस्तु है अब ये पीली वस्तु इसके सामने आएगी तो ऐसा आएगा जैसे इसने पीला रंग धारण कर लिया उपाश्रय उपाश्रय भेदा जो जो वस्तु इसके सामने आती रहेगी उस वस्तु के रूप को यह धारण कर लेगी तो कहते हैं तत्त रूपोपरक्ता उस वस्तु के रूप से उपरक्त रंगी हुई उसके स्वरूप को धारण करने वाली उपाश्रय रूप आकार निर्भाष इसी के रूप वाली ये प्रतीत होती है पीला रखो तो पीली लाल रखो तो लाल और केसरी रखो तो केसरी थीके? तो इस प्रकार से जैसे यह होती है मणि स्फटिक मणि दूसरी वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेती है इसका नाम है समापत्ति इसने इसके रूप को धारण कर लिया समापन्नम उसके स्वरूप को प्राप्त हो गया यह उसके स्वरूप को प्राप्त हो गया यह है तो जैसे थटिक मणि अन्य अन्य वस्तुओं के स्वरूप को धारण करती है उसी तरह से तथा ग्राह्य आलंबन उपरक्तम चित्तम ग्राह्य वस्तु के आलंबन से रंगा हुआ चित्त अब यह चित्त है पहले यह मणि थी उदाहरण में अब साध्य विषय में ये चित्त हो गया चित्त के सामने ये ग्राह्य विषय आ गया जब यह इसके सामने आएगा तो ग्राह्य के स्वरूप को यह धारण कर लेगा ग्राह्य आलंबन उपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्न ग्राह्य के स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा ग्राह्य स्वरूप आकार निर्भासते ग्राही के रूप वाला प्रतीत होगा एक तो यह हो गया अब ग्राह्य शब्द का क्या अर्थ है जिसका हमें ग्रहण करना है ग्रहण करने योग्य तो ग्रहण करने योग्य पदार्थ यहां पर दस है इस प्रसंग में अब जो ये चर्चा चलेगी ये चलेगी सम्रज्ञात समाधियों की और सत्रहवें सूत्र में चलिए जहां सम्प्रज्ञात समाधियों की चर्चा थी चार भाग बताए थे वितर्क विचार आनंद अस्मिता वितर्क में कौन कौन सी चीजें थी पंचमाभूत विचार में पांच त्राएं तो पांच महाभूत और पांच तन मात्राएं ये दोनों मिलाकर कितनी हुई इनका नाम है ग्राह्य ग्राह्य है तो जब दस चीजें इस चित्त के सामने आएंगी तो चित्त उनके स्वरूप को धारण कर लेगा और उन जैसा भासित होगा प्रतीत होगा ये है समापत्ति तो ग्राह्य आलम्बन परक्तम चित्तम ग्राह्य समापनम ग्राह्य स्वरूप आकार निर्भासित ग्राही के स्वरूप से रंगा हुआ चित्त ग्राही के स्वरूप को प्राप्त हुआ हुआ चित्त ग्राह्य के स्वरूप में भाषित होता है यह हो गई समापत्ति अब आगे देखिए तो यह ग्राह्य में इन्होंने मोटी बात कही अब ग्राह्य के भेद करते हैं तथा आप बोलिए तथा भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूता सूक्ष्म भूता सूक्ष्म समापन्नां समापन्नां भूत भूता सूक्ष्म उपरक्तम उपरक्तम भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म समापनम समापनम भूत सूक्ष्म भासं भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम स्वरूपाभासम भवती अब ग्राही के दो भेद हो गए एक सूक्ष्म भूत एक स्थलभूत तो ये पंक्ति सूक्ष्म भूत की बात कर रही है कि उसी तरह से जब भूत सूक्ष्म के सामने उपरक्त होगा उससे स्वरूप ऐसी रंगा जाएगा यह सूक्ष्म भूत है यह इसके सामने आ गया तो इसके स्वरूप से यह रंग गया इससे रंग आ गया भूत सूक्ष्म समापनम उसके स्वरूप में यह प्राप्त हो गया और भूत सूक्ष्म रूप आभाषम भवती इसी के रूप वाला वो भासित होता है प्रतीत होता है ये सूक्ष्म भूत का हो गया अब ग्राह्य में दूसरा भाग आगे पढ़िए पढ़िए तथा, तथा स्थूला लंबन स्थूला लंबन उपरक्तम उपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूप समापनम स्थूल रूपाभासम स्थूल रूपाभाम भवती अब स्थूल भूत की बात आई जब स्थूलभूत सामने आएगा तो उसके स्वरूप से रंगा हुआ स्थूल रूप के स्वरूप को प्राप्त हुआ हुआ स्थूल रूप जैसा भाषित होता है ये समापत्ति होगी तो इस स्थिति में जब जीवात्मा स्थूल रूप का साक्षात्कार कर रहा है चित के माध्यम सो जीवा जीवात्मा, जीवात्मा की स्टेट क्या है समाधी और चित्त की स्टेट है समापत्ती बस एक ही स्थिती मे दो ना अलग अलग चलंगे जीवात्मा के लिए समाधी और चित्त केपत्ती क्यकिस स्वरूप जैसा भाषित होता ॲसा लग्ता जैसे स्वरूप इस पकड लियाप्ट हो, कर खुद्द हो वैसा बन गो हो. ॲसा लग्ता समापत्ती नमसे ग्राही हो में दो अर्थ हो गे पाच भूत और स्थूल स्थूलभूत अब वतरवे सूत्र स्थूलभूत वितर्क समाधी मे सूक्ष्मभूत थे विचार समाधी मे फिर आगे आनंद समाधी का विषय क्या सतव सूत्र मे तीसरी समाधी आनंद उसमें करण थे तेराण तेरा मन बुद्धि अहंकार और दस इंद्रिया ये तेरा करण ये विषय थे आनंद समाधि का अब यहां पर इनका नाम है ग्रहण यहां भी तीन शब्द हैं ग्राह्य ग्रहण और ग्रही तो ग्रही का अर्थ हो गया वो दस चीजें ग्रहण का अर्थ हो गया तेरह चीजें जो करण तो ग्रहणम ग्रहण साधनम वो लिट प्रत्यय है करणार्थ में जो साधन तो वहां तेरह चीजें वो साधन है इसलिए वो तेरह की तेरह यहाँ आनंद समाधि वाली वो यहाँ पर आ जाएंगी ग्रहण शब्द के अंतर्गत आगे चलते हैं पंक्ति देखिए तथा, तथा विश्व भेदो परक्तम विश्व परमापन्नम विश्वभेदापन्नम विश्व रूपाभाषम विश्व रूपाभासम भवती भवती तो जैसे स्थूल पदार्थ सामने आएंगे स्थूलभूत तो स्थूल स्थूलभूतों वाली हो जाएगी ये चित्त की स्थिति सूक्ष्म भूत आएंगे तो सूक्ष्म भूत वाली और फिर गाय घोड़ा हाथी जैसा भी आएगा विश्व विश्वभेद दुनिया भर की कोई भी चीज सभी चीजें जो जो चित्त के सामने आएंगी चित्त उसके स्वरूप से रंग जाएगा उसके स्वरूप को धारण कर लेगा उस जैसा प्रतीत होगा ऐसा सब पर समझ लीजिएगा ये होगी चित्त की स्थिति अब आगे चलिए तथा ग्रहणेश ग्रहणे इंद्रियेशु इंद्रियम इसी तर ग्रहण ग्रहण के, के विषय में अर्थात इंद्रियों के विषय ऐसा ही समझना, क्या समझना खोल के समजाते ग्रहण ग्रहण आलंबन आलम्बन उपरक्तम उपरक्तम ग्रहण समापनम ग्रहण समापनम ग्रहण स्वरूप आकार ग्रहण स्वरूप निर्भाष निर्भाषते तो ग्रहण से जो तेरह चीजें हैं तेरह इंद्रिया करण पांच जन इंद्रिया पांच कर्मेन्द्रियां एक मन एक बुद्धि एक अहंकार तेरा करण ये जब इसके सामने आएंगे वो है ग्रहण जब इसके सामने आएंगे तो उनके स्वरूप से यह रंग जाएगा चित्त और उनके स्वरूप को धारण कर लेगा और उन जैसा ही वो भाषित होगा इसका नाम हो गया समापत्ति ये इंद्रियों के संबंध में होगी उसी तरह से तथा, तथा। ग्रहित्री ग्रहित्री पुरुष पुरुष आलंबन आलम्बन उपरक्पम उपरक्तम ग्रहित्री ी पुरुष पुरुष समापन्नम समापनम ग्रहित्री, ग्रहित्री पुरुष पुरुष स्वरूपाकारेण स्वरूपाकारेण निर्भाषते ग्रहित्री, ग्रहित्री जीवात्मा उदर सत्र सूत्र में, में अस्मिता समाधी उसमे जीवात्मा सारा तालुमेट बैठक नामाधिया यहा तीन भाग मे सेट हो गी वितर्क और विचार व्हा की दो या ग्राह्य मे आई आनंद समाधी यहण मे आई और अस्मिता समाधि यहां ग्रहीत्री में आधी तो इसी प्रकार से जो ग्रहीत्री पुरुष है ग्रहण करने वाला विषयों को ग्रहण करता है जो ज्ञान प्राप्ति करने वाला उस पुरुष के आलंबन से रंगा हुआ यह चित्त उस पुरुष के स्वरूप को प्राप्त हुआ हुआ उस पुरुष के स्वरूप वाला भाषित होता है वैसा प्रतीत होता है यानी उस वस्तु के स्वरूप को यह प्रकट करता है उसी वस्तु के स्वरूप को ये प्रकट करता है और लगता ऐसा है ऐसा जैसे ये खुद वैसा हो गया ऐसा लगता है आगे चलते हैं तथा, तथा। मुक्त पुरुष मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम आलम्बनोपरक्तम मुक्त पुरुष मुक्त पुरुष समापन्नम समापनमुष मुक्त पुरुष स्वरूपाकरेण स्वरूपाकरेण निर्भाषते अब मुक्त पुरुष आता ईश्वर नाही आयृद्ध चल रही है। ईश्वर आता असतो या मुक्त पुरुष से को जीवन मुक्त लना चरीधारी जीवन मुक्त व्यक्ती ऍसा अर्थ लगान जो मुक्त आत्मा चली गे मोको तो हम पकड नाही सकते पकड नाही सकते जीवनमुक्त हाँ वो असंप्रज्ञान को प्राप्त कर चुका लेकिन हमारे चित्त का विषय ईश्वर हो, नहीं होगा वो व्यक्ति होगा जो आत्मा है भले उसने जो भी स्थिति प्राप्त की हो ईश्वर साक्षात्कार भले उसने कर लिया वो तो उसने किया ना हमने नहीं किया हमारा विषय तो वो व्यक्ति है उसका विषय ईश्वर है हाँ हमारा ऑब्जेक्ट तो वो व्यक्ति है हम तो मुक्त पुरुष का चिंतन कर रहे हैं तो जब जर जीवनमुक्त का हम, करेंगे, क्या -क्या है क्या -क्या का हम चिंतन करेंगे, तो चित्त स्वरूप से रंगेगा और जीवनमुक्त की क्या क्या विशेषता होती क्या क्या लक्षण होते लक्षणोसे रंगा जाएगा। और वैसाही वषित होगा मतलब जैसा चित्त मे फोटो आयगी वैसा प्रकट करेगा तो ऐसा अर्थ यागना च जीवनमुक्त पूरुष काम चित्त केिंतन करूपे रंगा हुआ स्वरूप को प्राप्त होकर उसके स्वरूप को प्रकट करेगा वैसा भाषित होगा तद एवं, एवं अभिजात चेतसो, चेतसो ग्रहन, ग्रहन, ग्रहीशु, ग्रहीशु, ग्रहीशु, पुरुश, पुरुश, इंद्रिय तदव अतमणिजाणिकेतो तदंजनता स्थित स्थितस्य तद आकार सा समापत्ति साकार समा से अभिजात मणिकल्पस्या शुद्ध जो ताजी ताजी उत्पन्न हुई मणि के तुल्य साफ सुथरी नई फ्रेश उस मणि के तुल्य ये चित्त चित्त की बात कर रहे हैं चेकसो इस चित्त का चित्त की समापत्ती कही जायगी उस समापत्ती कोझा रे शुद्ध ताजी स्फटिक मणी के तुल्य चित्त भी क्योंकि क्योक चित्त भी वृत्तियों से समाप्त हो चुका है वृत्तिया हट चुकीय शुद्ध होग साफ सुथरा फ्रेश नया च ॲसा बढयासे चित्त की ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य उशी कोगे खोला ग्रहित्री पुरुष ग्रहण से इंद्रिय और ग्राह्य भूत व दस भूत आह क्ष्म इन भूतों के इन सब पदार्थों के चित्त के सामने उपस्थित होने पर या जो तत्थ तदन जनता उस, उस वस्तु के सामने स्थित होने पर उस, -उस वस्तु के स्वरूप से चित्त का रंगा जाना तदंजनता उसके स्वरूप से रंगा जाता है ये रंगे जाने वाली जो स्थिति है इसी को और खोला तेसु स्थित से तदाकारापत्ति उन पदार्थों के उप, उपस्थित होने पर उन स्वरूप उन वस्तुओं के स्वरूप को चित्त प्राप्त कर लेता है ये चित्त की जो तदाकारापत्ति है उनके स्वरूप को धारण सा कर लेना बस सा समापत्ति इसी का नाम समापत्ति है ये समापत्ति कही जाती है अब सूत्रार्थ देखिए सूत्र को देखिए क्षीण वृत्ते रभी जात वो मणि शुद्ध ताजी स्फटिक फ्रेश मणि के तुल्य क्षीण वृत्त है जिस चित्त की वृत्तियां समाप्त हो गई है ऐसे बढ़िया अशुद्ध चित्त की समापत्ति समापत्ति होती है वो समापत्ति क्या होती है तत्थ तदन जनता उस उस वस्तु के उपस्थित होने पर उस उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेना ये उसकी समापत्ति होती है चित्त की वो वस्तुएं कौन कौन सी ग्रहित्री ग्रहण और ग्रही जो जो वस्तु आती है उसके स्वरूप को धारण कर लेता है ये समापत्ति हो गया इसलिए बताया कि चित्त की क्या पोजिशन है वो समझाने के लिए जब समाधि होती है तो चित्त की क्या स्थिति होती है चित्त का स्वरूप बदलता रहता है क्योंकि सामने ऑब्जेक्ट बदलते पंचमाभूत आए तो चित्त उसके स्वरूप को भी व्यक्त करेगा जैसे शीशा है, उसके सामने कोई कोण खड़ा हो जाए, तो शीशा पुरुष की शकल कोक्त करेगा और कोई स्त्री गई तो स्त्री के रूप को करेगा बो बच्च बूढा तो बुढे हो को, तो को तो शीशा जो आहेस्तु समने आयगी उशी उशी के स्वरूप कोराने बे जब ये शीशे नाही होते थे, इनका आविष्कार नाही हुवा तब की एक सुनाते सुनात एक व्यक्ति नगर में गया, और कुछ काम आम किया व्यक्ती काम सो खुश हो गुश होकर शीशा गिफ्ट मे द्या लो ये शीशा उसने उसको देखा शीशे कोणी शकल दिखाई ये येतो बहुत अच्छी वस्तू इसमे कोवि देवता है आपली शकल कोमज रावतास देवता, है <laughs> देवता की फोटो आहे कुकीनी शकल कमी देखी नाही ती शीशे त होतेही नाही पहिली बार शा देखा वरुष थाखा अरे इसे तो कोवि देवता है, तो बहुत अच्छा फोटो आहे बहुत अच्छी उसने चिजी पॅक कर घर लाया गाव मे ला आपल्या वख द ट्रंक मे जो भीस सेफ्टी टॅग था, था रख दो रोज क्या करे नो हो के आवेर देवता के दर्शन करे <laughs> वो आपा निकाले की उस हा देवता ठीक ठाके बहुत अच्छा बहुत बढिया हा फिर उसो पॅक कर एक दिन उत्नीने देख लिहा धोक्या आता क्या कुछ गडबड करता रोज बॅग कोता फेर पॅक करता आज मी देखी क्या करता फोटो देख के आपली शिशे मे शिशे को पॅक करम पर पीछे सेकी पत्नीने बॅग खोला और निकाला फोटो वो शीशा निकाला और उसको अपनी दिखाई दी, वो तो जल के मर गई, अच्छा ये किसी दूसरी के केबडा चक्कर दूसरी इसका चक्कर है तो, तो खराब आदमी रोज उसका दर्शन करता है, आज, आज इसकी खबर लंगी उस र पॅक तो गुस्से मे बर्फ पडी आता खूप जडाई झगडा किया अच्छा अब तुम किसी और के साथ हो है तुम रोज उसकी फोटो देखते हो रोज ऐसा करते हो वैसा करते हो खूप गरमा गर्मी होगी तो बाजाई क्या बा क्य गुस्सा कर तुम्हारे बॅग मे स्त्री फोटो कोम्ह को, को, को, को स्त्री है तुम्ही बॅग मे तुम रोज उठते हो ॲसे ॲसेने मूर्ख तुझे पता नाही व स्त्री नाही आहे व देवता है, है। मी रोज उत्तर दर्शन करता हजे एक व्यक्तीने नगर मे द्या वो देवता का फोटो आहे देवता है बहुत अच्छा पुरुष हा नाही वो तो स्त्री है अच्छा निकालो तो निकाला शीशाने देखो येतो देवता हैर आपली शकल देखे दिवता है तो स्त्री का लॉ तू न देवता दिखता है मे देखती अहो देखे आपली दिखे महिला फेर झगडा करे कावता <laughs> का स्त्री है तो बिचारे अटक गे फिर क्या बुद्धी आई उनको अच्छा चलो दिखाओ दिको दोन की फोटो दिखाई दिवता आहे ना, ना स्त्री तो हमारी अपनी फोटो तब जा शीशे का काम क्या जोने आयगाव उशी का रूप अभिव्यक्त करेगा इसलिए चित्त भी वही काम करता शिशेवाला जो वस्तू आयगी पंचमाभूत आयगा रूप अभि व्यक्त करेग तनवाय तो उसका रूप बंद्रिया आयंगी स्वरूप बलायगा क्यकी जीवात्मा इन चिजो कोनुभव करण्या जहता इंद्रिया है क्या मन क्या बुद्धी क्या अहंकार क्या और आत्मा कॅसा उसो जिस साधन चिना साधन केन दित्त ईश्वरने के चलो चित्र माध्यम इन चिजो कोण दो जैसे हम अपनी शकल को शिशे की सहायता लिणी पडतीय तो शीशा समने रखते पे दाग लगाय का उलटा सीधा बचा हवाय ठीक करलो तर जर शीशा समने आता सारा दिखता साफ साफ ॲसेही चित्र जे समने आता है, तो जो भी चित्र आलंगन मे रे सारी दिखेगी इनको देखकर जण प्रत्यक्ष कर फिर हम और आगे बढ़ेंगे इसलिए चित्त की स्थिति बतानी आवश्यक थी दोबारा ये प्रसंग चला है हाँ जी बोलिए जब वो चित्त के सामने ही आता है या तो जैसी हमारी इच्छा है हम एक एक को भी ला सकते हैं पांचों को इकट्ठा भी ला सकते हैं पांच के सम्मिश्रण की कोई वस्तु भी ला सकते हैं जैसे गाय है गाय पंचमहाभूत का सम्मिश्रण कॉम्बिनेशन उससे गाय का शरीर बना तो हम गाय का यदी चित्त आलंबन में मे करना चाहें तो गाय का भी कर सकते और अकेली पृथ्वी का करना चाहें पृथ्वी का भी कर सकते जल का करना चाहें अकेले जल का सकते अकेली अग्निक्षण करणारे अकेली अग्नि काही इच्छा हा क्य नाही आपुद्र किनारे जाऊत हा समोर करी विधी होगी उसकी तो पूरी हो पूरा स्टडी करणार पडेगा फिजिक्स मेना पडेगा फिजिक्स मेना पडेगा केमिस्ट्री मेा पडेगा व सारी चीजे पडती पडेगी पृथ्वी तत्व क्या मतलब वैशिष्टिक मे जाता पडेगा हा वारा उद्ययन करणार पडेगा पृथ्वी क्या है पृथ्वी का गुण क्या है पृथ्वी के कर्म क्या है सारा करग्य प्राप्त करधी लगा तो वितर्क समाधी होगी तो येते समापत्ती बनेगी स्तर पर तब पचेंगेस विधि अलग हैं कि रे तरह से करेंगे तो चित्त की यह स्थिती बनेगी और उस स्थिती नाम समापत्ती होगा यह समझाना चाहते हैं, ठीक है, आगे चलें, चले चलि सूत्र होग्या इकतालीस अब चल बयालीस बुमिका मे कुठ दिला नाही नाही सूत्र बयालिस बोलिये तात्र त्र शब्दार्थ शब्दा ज्ञान ज्ञान विकल्पै संकीर्ण संकी सवितर्का समापत्ति समापत्ती समापत्ती भाष्य फल सूत्रार्थ बाबर सरल होता सूत्रार्थ भाष्य पडणे के गौरती शब्द गौरती शब्द गौरती अर्थ गौर गौरती ज्ञान गौरती ज्ञान अविभागे अविभागे विभक्ता विभक्ता ग्रहणम दृष्टम ग्रहणम दृष्टम तीन चीजें हैं अलग अलग एक है शब्द दूसरा अर्थ तीसरा ज्ञान शब्द अर्थ और ज्ञान है ये तीनों अलग अलग शब्द अलग है अर्थ अलग है ज्ञान अलग है मैने मुहोला गौ मुसे जो बोला य शब्द है। और अर्थ का गौशाला जो घास खाती है, चारा खाती है, गोबर करतीये दूध देतीये चार पाव वाली है दो सिंग है चार पाव है उस खेसे फटे हुए है पूछ है पूछ मे एक मोठा बलो का गुच्छा है ठीक है और गले मे संबल अहस ना गुणोवाले जो जो वस्तु है इन गुणो वाला जो पदार्थ है द्रव्य वै अर्थ तो शब्द तो या परे हमारे मुख मे मुख सेमने बोला और अर्थ तो गौशाला तो शब्द अलग हुआ अर्थ अलग हुआ अब ज्ञान क्या हैस गौ के बारेमे जो इन्फॉर्मेशन हैस काम है, है ज्ञान वो ज्ञान आप बच्चे के पास नाही आहे व्हि जनता गौ के लक्षण क्या होते उसमे सिंग होते हैं, दो सिंग होते हैं, चार पाव होते खर फटे होते हैं। और वारा खाती है, और गोबर करतीय दूधी देती आहे और उसो डंडा मारो तो कभी कभी भडकती आहे ॲसे ॲसे बच्च को बच्चका ज्ञान नाही आहे आपण है नॉलेज है, है। ज्ञान अलग चीज होईल ज्ञान तो यहा परे मन में, मस्तिष्क मे आत्मा के पास। और अर्थ गौशाला में है, और शब्द मुख से है, मुख से निकला शब्द है, तो तीनों अलग अलग हो तो वास्तव में तीनों अलग अलग है फिर भी जब हम उनका व्यवहार करते गुलामिला जैसा दिखता है वो एक जैसाही दिखता है। तीन होते अलग अलग होते हो एकही दिखता है जे मेह गौ सिर्फ एक ही शब्द बोला गौ आपको पता नहीं चलेगा ये गौ शब्द से मैं ज्ञान को कह रहा हूं या अर्थ को कह रहा हूं या शब्द को कह रहा हूं अगर इतना ही बोला तो पता नहीं चलेगा जब मैं गौ शब्द के साथ कुछ और बोलूंगा कुछ उसके लक्षण बोलूंगा कुछ उसके गुणकर्म बोलूंगा तब आप समझ पाएंगे यह गौ शब्द के संबंध में कह रहे हैं या अर्थ के संबंध में कह रहे हैं या ज्ञान के संबंध में कह रहे हैं तब समझ में आएगा केवल इतना ही बोला गौ तो पता नाही चलेगा तीनों गुला मिला रहे आहे तो अब इस पंक्तीने बाब बद्यथा जैसे की गौरीती शब्द गौरीती अर्थ गौरिती ज्ञान शब्द भी गौ है अर्थ भी गौ हैर ज्ञान भी गौ है तीनो का नाम एक ही है गौ इथे अविभागेन विभक्ता नाम अप अविभागेन ग्रहण दृष्ट तीनो का अस्तित्व अलग होते हुभी यो घुला मेला दिखताय दो शब्द की तीनो का कोई अलग अलग विश्लेषण समजे नाही आता गुलामिलाही दिखता है विभज्यमानाश विभज्यमानाश विभज्य। अन्य, अन्य शब्द धर्मा शब्द धर्मा अन्य अर्थ धर्मा अर्थ धर्मा अन्य ज्ञान धर्मा अन्य ज्ञान धर्मा विभक्त पंथा विभक्त पंथा जे मै बल अलग कर अलग अलग करणे परग अलग स्वरूप की जी होती है शब्द के धर्म अलग है जो अभि बंठ से उच्चारण श्रोत्रे श्रवण कांचे सुनना कंठ से बोलना ये शब्द के धर्म अन्य अर्थधर्मा चारा खाना गोबर करणार दूध देनाथ के धर्म हैर अन्य ज्ञान धर्मा वेतनात्मान राहता है वो सुनता है समजताय सीखता बै ज्ञान के धर्म होगे तीनो तीनो अलग अलग है तो इस प्रकार से एतेशम शाम विभक्त पंथा तीनों का मार्ग अलग अलग है पंथा शब्द का मोटा शाब्दिक अर्थ है मार्ग यहां प्रासंगिक अर्थ है स्वरूप तीनों का स्वरूप तीनों का अस्तित्व अलग अलग है उनके धर्म तीनों के अलग अलग है तो कहते हैं तत्र, तत्र सोगिनो योगिनो, यो योग गवादी अर्थ गवादी अर्थ शब्द अर्थ अर्थ ज्ञान ज्ञान विकल्प विकल्प अनुविध अनुविध उपर्तते उपर्त साकीर्णा सा, संणा समापत्ती समापत्ती सवितर्का सवितरका जब समापनस योगिनो योगवाद्यथ समापत्ति वाले योगी का जिसका चित्त समापन्न हो चुका है गौ के साथ गौ का स्वरूप पकड़ लिया चित्त ने और उसके स्वरूप को व्यक्त कर रहा है उस समय जो गऊ आदि पदार्थ है यदि वो समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ आरूढ़ है, उपस्थित है यदि वो सचेत यदि वो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प अनुविध इन तीनों प्रकारों से युक्त है यानि समाधी लगाने वाला व्यक्ति गौ के शब्द को भी समझ रहा है, गौ शब्द क्या हैको रिसण अध्ययन कर गौ अर्थ है उसो देख र अच्छी तर महसूस कर गौ के बारेमे जनकरी क्या है ज्ञान इन्फॉर्मेशन वी अच्छी तर समज रहा तीनो इन्वॉल्व्ह है तीनो समिलित है समाधी मे तो इस प्रकार से संकीर्णा समापत्ती वली जुली समापत्ती है तीनों मिश्रित है उसमें, इसलिए उसका नाम हैसियम वो वितर्क समाधी का एक भेद बनेगा जिसका नाम है सवितर्का वितर्क समाधी मे पंचमहाभूत थेर पंच महाभूत थे, उत्पन्न पदार्थ व सारे इसे आ गे तो गाय पंचमहाभूत का संमिश्रण गौ का उदाहरण दि स्थूलभूतो का से उत्पन्न पदार्थ काऊ काम करतेन गौ है शब्द होगा और प्राणी खाय समने देख रे आंख खोल के भी देखना पडेग क्यकी स्थूलभूत हैर स्थूलभूत आंख से दिखते हैं। गौ भी स्थूलभूतो का उत्पाद्य पदार्थ उत्पन्न पदार्थ है दि आंख सेख कर आंख खोल करके भी यहां समाधि होगी बस वो वितर्क समाधि तक ही होगी आगे वाली चीजों में नहीं होगी क्योंकि आगे वाली सब चीजें आंख से नहीं दिखती वो सूक्ष्म उसमें आंख बंद करनी पड़ेगी एक सवितर्क सव समापत्ति या वितक समापत्ति वितर्क समाधि जो सत्रवें सूत्र में बताई थी उसमें भी तीन वस्तुओं तक पृथ्वी जल अग्नि ये तीन चीजें आंख से दिखती इन तीन तक जो हम समाधि लगाएंगे वो आंख खोल करके भी हो सकती है पूरी कंसंट्रेशन वहां रहेगी इधर उधर कुछ नहीं वाइब्रेशन कुछ नहीं डाइवर्शन कुछ नहीं पूरी कंसेंट्रेशन उसी गाय में होगी या जो भी भोग्य वस्तु होगी सामने पंचमा भूत में से तो भी वो समापत्ति और समाधि कहलाएगी और उसमें ये बात बताई कि जब शब्द भी अर्थ भी और ज्ञान भी तीनों सम्म्रित है तो सवितरका जब उसका नाम सवितरका ये सशब्द तीनों के सम्मिश्रण को बतला रहा है सहित बतला रहा है उसमें शब्द अर्थ ध्यान तीनों सहित है अब इसका विपक्ष निर्वितर का हुआ अगले सूत्र में बोली बोलिए फर्क यह होगा हम एक दीवार को देखते हैं हम सामान्य व्यक्ति हैं हमने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी सिविल इंजीनियरिंग हम नहीं जानते हम एक को देखते हैं। वो की बनी हुई हैट पत्थर से बनी है सीमेंट कोटिड आहे और यलो कलर पेंट किया हुआ है। हम इतनाही देखते हैं। एक सिवल इंजिनिअर उी दीवारको देखता है। क्या उसको जो दिखता है और हमको जो दिखता है दोनों को एक जैसा दिखेगा फर्क होगा ना क्या फर्क होगा विशेषता दिखेगी हम्तो इतनाही देखेंग एक दिवार आहे व पीले रंगी हुई है। बस इस इससे अधिकतर कुछ समझ नहीं आएगा पर एक सिविल इंजीनियर को और भी बहुत कुछ समझ में आएगा इसके अतिरिक्त ये दीवार कितने कैसे मसाले से बनी है इसमें कितना सीमेंट यूज किया गया कितनी मजबूत है कितनी पुरानी है और अभी भविष्य में कितने साल और जीवित रहेगी टिकी रहेगी नष्ट नहीं होगी उसको ये सारी चीजें दिखती तो हमारे देखने में और एक सिविल इंजीनियर के देखने में जो अंतर है वही एक योगी के दर्शन में और हमारे दर्शन में अंतर होगा योगी जो आहे सिवल के लेवल पर ऑब्झर्वन करेगा उस वस्तू का उसका इस तरह का होगा जो एक सिवल इंजीनियर का होता है. और हम जैसे मत कोगर समान्य व्यक्ती अग्नि देखेग गौ कोगा तो तो देख रहा एक गाय गाय खी आहे बस गाय चारा खाती दूध देतीये क्या आग कुठे समज नाही आय परो इस तर अध्ययन करधी लगायगा योगी पूरी स्टडी करके आएगा वो ये देखेगा ये गाय कितनी पुरानी है कितनी अच्छी है इसके गुण कैसे हैं इसकी सारे शरीर की प्रक्रिया कैसी है और इसकी नस्ल कैसी है और इसकी क्वालिटी कैसी है और ये कितना दूध देती है या दे सकती है कितने वर्ष और जी सकती है उसको पूरा स्टडी होगा उसको पूरा विशेष अनुभव होगा ये हमारे में और उसमें फर्क रहेगा समाधि वाले ये अंतर अब सूत्रार्थ देखिए सूत्र को देखिए सूत्र है तत्र इस समापत्ति के संदर्भ में इस प्रसंग में जब समापत्ति लगाई जाएगी तो शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही है शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीन प्रकारों सहित संकीर्णा मिली हुई इन तीनों प्रकारों से युक्त जो समापत्ति होगी उसका नाम सव इतर का समापत्ति है तो जब वितक समापत्ति वितर्क, समापत, वितर्क समाधि के ऑब्जेक्ट इस समाधि में होंगे और तीनों चीजें इन्वॉल्व होंगी शब्द अर्थ ज्ञान तो सवितरका अब दूसरी है निर्वितर वो अगले सूत्र में देखिए चलो वो फिर रात को बताएंगे समय पूरा हो गया यहां विराम देते हैं निर्वितर की चर्चा रात को करेंगे एक बार वो हम ओ